पुलिस के मुताबिक मीरा ठाकुर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी रिपोर्ट के अनुसार मीरा हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी अकेले ड्राइव करते हुए जा रही थी तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और फिर घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी देखने में तो ये मौत साधारण एक्सीडेंट की ही वजह से हुई लगती है लेकिन विक्रांत ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने हिसाब से सोच रखा था पहली बात तो मीरा जस्ट एक महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था ऐसे में वो अकेले गाड़ी ड्राइव करके कहा जा रही थी दूसरा सवाल ये था कि मीरा के पास उस वक्त महज दो महीने की बच्ची थी तो भला एक माँ अपनी नवजात बच्ची को अकेले छोड़कर कहा जा सकती इसका मतलब रूही को उस वक्त मीरा के साथ गाड़ी में होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं था पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है मीरा गाड़ी बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी मतलब की कि वो किसी का पीछा कर रही थी तो कहीं वो जोधन का ही तो पीछा नहीं कर रही थी जो की उसकी बेटी को चुरा भाग रहा था जोधन का पीछा करते करते ही मीरा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई लेकिन ये था कि जोधन सिंह मीरा से प्यार करता था और उसके मरने के बाद भी वो कभी मीरा को भूल नहीं पाया और शायद इसी वजह से उसने रूही से ये रिक्वेस्ट की थी रूही के बयान के मुताबिक जोधन सिंह अपनी पत्नी से यानी कि रूही की मां से बहुत प्यार करता था और पूरी जिंदगी वो किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सका था और शायद इसी वजह से वो अपनी मरदानगी भी खो बैठा था और फिर कभी किसी औरत के साथ संबंध बनाने में सफल भी नहीं हुआ तब तो हो सकता है कि अब इस सिनेरियो में अगर जोधन सिंह ने तमिल स्टार की चोरी की थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने तमिल स्टार को वहां छुपा रखा था जहां पर मीरा का अंतिम संस्कार किया गया था क्या पता मीरा की याद में जोधन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी को भी उसके हवाले कर दिया हो, और वो रूही से बार बार उसी जगह पर खुद को जलाने के लिए इस वजह से कह रहा था ताकि रूही को वो तमिल स्टार मिल जाए और फिर उसकी आगे की जिंदगी बिना किसी कष्ट के गुजर जाए क्योंकि जोधन के लिए मीरा के मरने के बाद अब रूही उसकी एकमात्र निशानी बची रह गई थी ओ, ऐसा हो सकता है क्या या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ विक्रांत ने खुद के मन से सवाल किया दरअसल ये सभी बातें सिर्फ विक्रांत की दिमागी उपज था वो सारे घटनाक्रम को आपस में कनेक्ट करके अपनी थ्योरी बनाने का प्रयास कर रहा था उसे खुद नहीं पता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ लेकिन वो अपने हिसाब से कहानी सेट करके केस की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था पहले जब जोधन सिंह तमिल स्टार की चोरी करने के लिए गया था तब वो चोरी करने के बाद भी काफी दिन बाद लौटा था आखिर तमिल स्टार की चोरी करने के बाद वो कहा चला गया था उसे घर लौटने में इतना वक्त क्यों लग गया था कहीं ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली के म्यूजियम से तमिल स्टार की चोरी करने के बाद जोधन सिंह सीधे लखनऊ पहुंच गया रहा और फिर यहां शमशान घाट पर पहुंचकर जिस जगह पर मीरा का दाह संस्कार किया गया था उसी जगह पर उसने तमिल स्टार को छुपा दिया होगा और फिर यहाँ से लौटकर घर गया शायद इसी वजह से उसे घर लौटने में देरी हो गई हो विक्रांत के दिमाग में यह सब बातें उस दिन डुप्लीकेट टास्क को पूरा करके कब्रिस्तान से लौटते समय आई थी उसके बाद जब वो लोग केस के बारे में बात कर रहे थे तब हर्ष बार बार रूही से ये सवाल कर रहा था कि आखिर तुम्हारे पापा ने कभी तुमसे तमिल स्टार के बारे में क्यों नहीं बताया हर्ष ने ये सवाल रूही से इसलिए किया था क्योंकि रूही ने पुलिस को बताया था कि जोधन सिंह उससे कोई बात नहीं विक्रांत के, के, के, के इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे डाली थी भले ही हर्ष के पास इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं था लेकिन विक्रांत के दिमाग में इस सवाल का जवाब आ चुका था तुरंत ही उसके दिमाग में जोधन सिंह की अपनी पत्नी के साथ जलाये जाने वाली इच्छा पिंच कर गई जोदन सिंह बार बार रूही से ये बात कह रहा था तब कहीं वो रूही को यह मैसेज तो देने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसने अपनी पत्नी के दाह संस्कार वाले स्थान पर ही तमिल सार को छुपा रखा है इसी सोच के साथ विक्रांत ने तुरंत ही लखनऊ आकर रूही की मां के दाह संस्कार वाले स्थान को इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय ले लिया था हालांकि यह सब बातें सिर्फ विक्रांत की दिमागी उपज थी अभी इनके सच होने की कोई गारंटी नहीं थी इसलिए विक्रांत ने अभी तक अपने इस हाइपोथेसिस के बारे में किसी को नहीं बताया था निश्चित तौर पर वो अनुष्का समेत टीम के अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएगा लेकिन सिर्फ तभी जब उसका सारा अनुमान सही साबित हो जाएगा वरना अगर अभी वो अनुष्का और बाकी के लोगों को अपनी ये कहानी बताने गया तो फिर वो सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह जाएगा क्यूँकी बाद में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये विक्रांत के लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी इसीलिए अभी किसी से इस बारे में जिक्र किए बगैर ही विक्रांत ने अकेले ही लखनऊ आने का डिसीजन लिया था उसने अपने टीम मेंबर्स को ये बता रखा था कि वो लखनऊ रूही की फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए जा रहा है उसने लखनऊ आने से पहले ही राघव को अजय ठाकुर की फैमिली के दास संस्कार किए जाने का लोकेशन पता करने के लिए कह दिया था अभी फोन आरोप राघव ने विक्रांत को उसी लोकेशन के बारे में बताया था दूसरी तरफ वो रूही को भी अभी इस बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि वो रूही की असली माँ मीरा ठाकुर के अंतिम संस्कार वाली जगह पर जा रहा था रोही को इस बारे में बताकर विक्रांत तो उसे इमोशनल नहीं करना चाहता था लेकिन एक बार अगर तमिलसार मिल जाता है फिर तो वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर इसके बारे में बताने वाला था विक्रांत जब लखनऊ पहुंचा तब उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ और चंद्रमा कोडव भी दिया गया था ऐसे में उसका विश्वास और अधिक मजबूत हो उठा था चंद्रमा कोडव मिलने के बाद ऐसी मानो उसकी खुशी साथ में आसमान पर पहुंच चुकी थी चंद्रमा कोडवर्ड का अर्थ पैसे और संपत्ति से होता है ऐसे में विक्रांत को यह फील हो रहा था कि शायद आज उसे तमिल स्टार मिलने वाला है। तभी उसे अदृश्य शक्ति द्वारा चंद्रमा कोडवर्ड दिया गया है खुशी की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था वो मनी मन सोच रहा था की एक बार बस एक बार ये तमिल स्टार हाथ लग जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा जाह्हवी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो फिर कभी मुझसे भिड़ने के बारे में सोचेगी भी नहीं पता नहीं क्या समझती है अपने आप को इसको तो मैं ऐसा रास्ते पर लाऊंगा ना ऑटो की पिछली सीट पर बैठे-बैठे विक्रांत काफी देर से खुद ही खुद से बात किए जा रहा था इस दौरान कभी उसके चेहरे पर मुस्कान की लकीर दिखाई पड़ती थी तो फिर कभी वो भोएं टेढ़ी करके कुछ सोचने लगता ऑटो ड्राइवर काफी देर से रेयर मिरर के सहारे विक्रांत की एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था उसे विक्रांत कोई सिर फरा लग रहा था फिर जब विक्रांत ने उसे शमशान घाट के करीब छोड़ने के लिए कहा तो फिर तो ऑटो ड्राइवर के माथे पर डर के मारे पसीना छा गया उसने विक्रांत को शमशान घाट पर उतारा और फिर एक पल में वहां से रफू चक्कर हो गया विक्रांत को शमशान घाट पर आने के बाद यहां पर यह पता करना था कि आखिर फैमिली के लोगों को किस जगह पर जलाया गया है इसके बारे में जानकारी उसे यहाँ पर कर्म कराने वाले पंडित ही दे सकते थे उनके पास घाट पर आने वाले हर व्यक्ति के परिवार की पत्नी रहती है अमूमन शमशान घाट पर काफी भीड़ रहती है लेकिन लखनऊ के इस शमशान घाट पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था विक्रांत घाट पर इधर उधर भटकते हुए उस का विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगा थोड़ी दूर से दिखाई पड़ा की वहां पर कोई शख्स किसी धारदार चीज से खुदाई कर रहा था जब विक्रांत थोड़ा और करीब पहुंचा तो फिर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया स्कीम आखी